विक्रांत बेड पर लेटा हुआ ही था कि अचानक से उसके रूम का दरवाजा खुला और अमित अंदर की तरफ आता दिखा उसने अपने हाथ में एक छोटा सा थैला लिया हुआ था जिसमें टिफिन बॉक्स जैसा कुछ रखा हुआ था अरे विक्रांत भाई मतलब सर आ, उठ गया आप हम इतने अंदर आते ही कहा अरे भाई कह लो यार सर कहने की जरूरत नहीं है विक्रांत ने उसकी तरफ अपनी नजरें करते हुए कहा अच्छा अच्छा आपको भूख लगी होगी ना ये लीजिए मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ अमित ने अपने हाथ में लिया हुआ थैला विक्रांत के बेड के बगल वाले साइड टेबल पर रख दिया भूख तो लगी है क्या लाया हो विक्रांत ने उत्सुकता से सवाल किया उसे सच में जोर की भूख लगी थी ऑमलेट है जूस लाया हूँ अमित ने कहा और फिर इसके साथ ही वो थैले को खोलने लगा अच्छा अमित ये बताओ इंटेरोगेशन हो गया विक्रांत ने सवाल किया दरअसल उसे ज्यादा उत्सुकता उस ये जानने की थी की कहीं उन लोगों ने उसके बुलेट प्रूफ जैकेट या गायब होने का तो कोई जिक्र नहीं किया क्या कहा उन लोगों ने मतलब क्या क्या बताया उन्होंने विक्रांत ने पूछा हाँ सब अच्छे से हो गया अब जल्दी हम लोग कोर्ट में चार्जशीट फाइल करने वाले अमित ने कहा है इसके साथ ही उसने उन सभी क्रिमिनल्स द्वारा कही गई सारी बात विक्रांत को बता डाली सच में विक्रांत के मेमोरी क्लीनर टूल ने बहुत अच्छा काम किया था उन तो लोगों ने कहीं पर भी विक्रांत के बुलेट प्रूफ जैकेट या अचानक से गायब होने का कोई जिक्र नहीं किया था जब ये बात विक्रांत को पता चली तो फिर उसका अदृश्य शक्ति के टूल पर और भरोसा बढ़ गया यहाँ तक की रमन ने भी कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया की विक्रांत गायब हो सकता है या उसके ऊपर गोली का कोई असर नहीं होता है वैसे आपने कमाल कर दिया सर मतलब कि अकेले ही रॉ एजेंट्स की पूरी टीम को ठिकाने लगा डाला कमाल है अच्छा ये लीजिए आप ऑमलेट खाइए थोड़ी एनर्जी लाइए हमारी टीम को आपकी एनर्जी की बहुत जरूरत है <laughs> अमित विक्रांत की तरफ ऑमलेट बढ़ाने जा रहा था की अचानक ऐसी वहाँ जिया पहुँचगी उसने भी अपने हाथ में खाने का थैला लिया हुआ था जिया इस वक्त फॉर्मल ड्रेस में ही थी वो शायद सीधे घर से विक्रांत के रूम में आई थी उसने अंदर आते ही विक्रांत से कहा कैसे हो अब आराम है कुछ विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा अच्छा ये तुम्हारे लिए थोड़ा ब्रेकफास्ट लाई हूँ जिया ने भी अपना थैला विक्रांत के सामने वाले साइड के एक टेबल पर रख दिया इसके बाद वो एक एक करके इनमें से टिफिन निकालने लगी ये मैंने तुम्हारे लिए अनार और चुकन्दर एक दो फ्रूट मिलाकर जूस बनाया तुम्हारा काफी ब्लड निकल चुका है ब्लड की कमी है तुम्हारे शरीर में तो ये जूस पियो तुम्हे रिलीफ मिलेगा और ये तुम्हारे लिए मैंने स्पेशल हरुआ रेडी किया है दाल आलमंड्स पीनट और हाई फैट वाले मिल्क के साथ टू तो हैविट इससे तुम्हारे घाव भरने में मदद मिलेगी और फिर कुछ अंडे है और ऑमलेट भी है ये भी तुम्हें लेना है जितना अच्छा खाओगे उतनी जल्दी तुम यहाँ हॉस्पिटल से ठीक होकर घर जा पाओगे जिया लगातार बोली जा रही थी उसने विक्रांत को बोलने का मौका ही नहीं दिया उधर अमित ने विक्रांत के सामने इतने सारे खाने वाली चीजों की प्रस्तुति देख कर अपना थैला एक साइड में कर लिया और चुपचाप जिया को देखता रहा अच्छा हाँ ये भी है हल्दी और आलमंडस वाला मिल्क बट ये तुम थोड़ी देर बाद लेना अभी नहीं ओके जिया ने एक बोतल निकालकर विक्रांत के आगे रख दिया उसके बाद उसने कुछ बैलून निकालकर विक्रांत के सिर के पास रखते हुए कहा देखो मैं तुम्हारे लिए बैलून भी लेकर आई हूँ जिससे तुम्हारा टाइम पास होता रहेगा तुम क्या करना खाली टाइम में इस बैलून में हवा भरने की कोशिश करना इससे तुम्हारा टाइम भी कटेगा और तुम्हारे, तुम्हारे गले की एक्सरसाइज भी होती रहेगी फिर जो तुम्हे सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है वो भी खत्म हो जाएगी विक्रांत चुपचाप अपना सिर हिलाते हुए तो गर्लफ्रेंड थी लेकिन अब विक्रांत के मन में जिया को लेकर कुछ भी नहीं है शुरू शुरू में तो वो जिया के ऊपर चांस मार रहा था लेकिन जब उसे ये पता चला की जिया का बॉयफ्रेंड है तब से वो जिया को सिर्फ अच्छे दोस्त की नजर से देखता है और फिर अब तो विक्रांत का दिल सिर्फ और सिर्फ नैना के लिए धड़कता है नैना के अलावा अब उसके दिल में कोई नहीं आ सकता ऊपर से जिया भी विक्रांत को सिर्फ अपना दोस्त ही मानती है उसका अभी हाल ही अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था तो वो प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती विक्रांत के लिए वो जो कुछ भी कर रही थी वो सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से ही कर रही थी लेकिन अमित को कुछ और ही समझ आ रहा था वो सन मार ये सब देख रहा था वो कुछ कहना चाह रहा था लेकिन अभी उसके पास बोलने का मौका ही नहीं था अच्छा ये ये गला दिखाओ मुझे जिया ने अपने हाथों से विक्रांत का सिर इधर उधर घुमाते हुए उसके गले की चोट को चेक करने लगी हम्म ये ठीक है ना अच्छा तुमको अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो बोलना मेरे को मैं ये गले वाला मास्क हटवा दूंगी हम्म नहीं अभी तो ठीक है विक्रांत ने जवाब दिया चलो फिर ठीक है अच्छा हाँ एक चीज और तुम ड्रिंक वगैरा मत करने लग जाना नो स्मोकिंग नो ड्रिंकिंग अभी कुछ दिन के लिए ये दोनों भूल जाओ समझे जिया ने विक्रांत को हक से आंख दिखाते हुए कहा नहीं करूंगा ठीक है फिर मैं चलती हूँ तुम ध्यान रखना और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना मुझे मैं इधर ही हूँ दिन भर जिया ने कहा और फिर वो अपना ड्रेस बदलने के लिए चली गई। अब वो नर्स का यूनिफॉर्म पहनकर अपनी ड्यूटी में लग जाएगी जिया के यहाँ से बाहर जाते ही अमित ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा वाह भाई वाह क्या बात है इतनी केयर सच में भाई तुम्हारी किस्मत बहुत सही है इधर कैप्टन नैना मैडम तुम्हारे ऊपर फ्लैट है उधर ये जहाँ हाथ मारते हो वहीं लड़किया वैसे सच बताऊं तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये नैना मैडम ना यहाँ पहुंच जाए ये। <laughs> क्या करू मैं हूँ ही इतना हैंडसम लड़किया पागल हैं मेरे पीछे विकलांत ने हंसते हुए कहा वैसे इस वक्त जैसी उसकी हालत थी वो कहीं से भी हैंडसम नहीं लग रहा था शरीर से इतनी सारी पट्टियां लगी हुई थी और फिर भी गंजा हो रखा था हैंडसम तो वो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा था अच्छा मैं आपको सच बताता हूँ हम इतने सीरियस होते हुए नैना मैडम ने आपके लिए भेजा है। वो खुद ही ये सब लेकर यहाँ आ रही थी लेकिन फिर अचानक से उनके पास किसी एजेंट का फोन आ गया और उन्हें किसी मीटिंग में जाना पड़ गया इसलिए उन्होंने ये सब मुझे देकर यहाँ भेज दिया अमित ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा सच में विक्रांत भाई नैना मैडम आपकी केयर करती है ओह सच में विक्रांत ने कहा और इसके साथ ही वो कल रात में उसके ऐसी घटना के बाद अगर कोई और लड़की होती तो फिर वो शायद ही विक्रांत के बारे में इतना सोचती लेकिन अब तो आपके पास फ्रूट जूस मिल्क और न जाने क्या क्या खाने को आ गया अब थोड़े ना आप ये एक सब खाएंगे चलो फिर मैं चलता हूँ अमित विक्रांत पर स्तवे का नहीं रुको विक्रांत ने उसे रुकने का इशारा किया चलो दोनों साथ में खाते हैं अकेले तो मुझसे ये सब खत्म होगा नहीं आ जाओ खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए विक्रांत को अभी कुछ और दिन तक हॉस्पिटल में ही रहना था उसके जख्म धीरे दीर धीरे भरेंगे वैसे विक्रांत को हॉस्पिटल में कोई दिक्कत नहीं थी रोजाना उससे पुलिस डिपार्टमेंट से कोई न कोई मिलने के लिए आता ही रहता था कभी कोई उसके लिए खाना ले आता तो कभी कोई उसके लिए फ्रूट और जूस वगैरा भी ले आता था ऊपर से जिया तो वहाँ ड्यूटी ही करती थी वो विक्रांत का खास ख्याल रखती थी उसके दवाई से लेकर खाने पीने का सारा ध्यान रख रही थी। नैना के काम से बहुत बिजी रहती थी वो भी विक्रांत के लिए अपने हाथों से लंच या ब्रेकफास्ट बनाकर ले आती थी नैना यहाँ विक्रांत के साथ काफी टाइम भी स्पेंड करती थी और उसके और विक्रांत के बीच बहुत सारी बातें होती थी कभी ऑफिस की बात तो कभी घर परिवार या फ्यूचर प्लान की बात कई बार दोनों प्यार से बात करते तो कभी झगड़ बैठते थे विक्रांत भी अपनी आदत से मजबूर था वो नैना के साथ फ्लर्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था बड़ी जल्दी उसके सारे घाव ठीक हो रहे थे यहाँ हॉस्पिटल में अभी तक उन क्रिमिनल्स का भी इलाज चल रहा था तो पूरे हॉस्पिटल को हाई अलर्ट पर रखा गया था यहाँ किसी बाहरी को आने की इजाजत नहीं थी ऐसे में विक्रांत को जिन भी बाहरी लोगों से कॉन्टेक्ट करना होता था वो फोन से ही कर सकता था सबसे पहले तो विक्रांत ने अपनी माँ को फोन करके उनका हाल चाल लिया लेकिन विक्रांत ने खुद के घायल होने की और हॉस्पिटल माँ मामा के घर पर ही रुकी हुई थी वो विक्रांत के कहने पर उसके नाना जी द्वारा लिखी गई प्राचीन एस्ट्रोलॉजी वाली किताब ढूंढने की कोशिश कर रही थी लेकिन माँ ने बताया की उसके दोनों मामा को किताब के बारे में कोई आइडिया नहीं है फिर भी वो लगातार किताब को खोजने में लगी हुई थी और जैसे ही उन्हें यह किताब मिल जाएगी वो तुरंत ही इसे लेकर विक्रांत के पास आ जाएगी